मंत्रानुवाद दृढ़ प्रदिदे है सूत्र सोलवा ये की मंत्रानुवादा इत्यादि जो है क्या मंत्र का नुझा नुझा है क्यों किया जा रहा है पूर्वोक्त मंत्र का यह अनुवाद जो कह चुके हैं सक्षत्रोत्र वगैरह श्रोत्र फिर क्यों इसके क्या जरूरत रह गई तब गाते हैं दृढ़ प्रदित खेड़ेगा बुद्धि को उस ब्रह्म में दृढ़ता पूर्वक स्थापित करने के लिए जान के आचार्य और चार पांच पर्या में कहेंगे कि तो अन्य देव, देव देविता इत्यादि स्पष्ट बोली दी है तो अन्य देव देविता कि योयम आगमार्तो ब्राह्मणोक्तो असीव दृढ़ मंत्रा यद वाच इत्यादि पठ्यंत सूत्र के विभाजन पूर्वक स्पष्ट कर रहे हैं सा यदे है इसी को विभजते ऐसा करके उसको अन्य विदिता अथवाता आगम से और पहले ही चक्ष चक्षत्रोत्र इत्यादि मनोस मनो यद सौ प्राण स्राण इत्यादि के द्वारा उस आगम में कहा वा जो अर्थ है जो ब्राह्मण भाग उक्त है उसी को दृढ़ द्रड़ दृढ़ करने की भावना से मंत्राहा अब ये मंत्र भाग आरंभ होता है चक्षुषा, वो से लेकर गये मनसा यद चक्षुषा ये श्रोत्रेणा चार पर्यायों में आएगा और ये चार पर्याय ज्ञान के साधनों को लेकर पांचवा प्राण जो प्राण के द्वारा नहीं होता क्रिया किंतु ये न प्राण अप्रणीय इत्यादि जो पांच पर्याय आएगा। इधर से चार ज्ञान शक्ति को लेकर के एक मंत्र क्रिया शक्ति को लेकर के पांच मंत्रों के द्वारा कहने जा रहे हैं देखिए, शम समझा रहे हैं इसको यद वाच इत्यादि अपत्यंत है यद मने ब्रह्म इससे क्या लेना ब्रह्म वाचा मने शब्दे न नहीं लेना वाचा मन शब्द देना अनभ्युतम अनभ्युक्तम अप्रकाशित मित्य किसी भी शब्द के द्वारा शब्द को वाचार्थ रूपे न कभी भी वह प्रकाशित नहीं किया जा सकता अनभ्युक्त मैंने प्रकाशित नहीं हर शब्द कोई न कोई अर्थ को प्रकाशन करता है लेकिन इस ब्रह्म को प्रकाशन करने के लिए कोई शब्द नहीं को कर सकता किंतु सारे शब्द जिसके, जिसके द्वारा, ये न द्वारा शब शब प्रकाशित होते वाक जिसके द्वारा द्वारा बल्कि वाक ये के माने शब्द और शब्द का प्रकाशक इंद्रिया सब को जो है प्रवृत्त कराता है और शब्द को प्रकाशित कराता है वह ब्रह्म है वाक प्रकाशित चोक्ति दूसरे पाद के द्वारा वाक प्रकाशक हेतु ब्रह्म में कथन किया गया है यह सोलवा सूत्र वाक्य जो था उसी वाक्य को उपवाक्य उसी को समझाने के लिए सूत्र वाक्य है कहीं पृथक नहीं, नहीं मानते इसको सत्रवा करके नहीं है 16 का ही सहयोगी सूत्र व्याख्या करते सुनते निकाशत है न मैं ये न प्रकाश अभिधान से अवधे उच्चते ब्रमण वाक् प्रकाशित ब्रह्मण ये न प्रकाशित जिसके द्वारा प्रकाशित होता है क्या प्रकाशित होता है वाचो मन अभिधान से अभिधान कथे शब्द अवधेय कथे अर्थ तो वाचस क्या लेना षष का अभिदानस्य से शब्दस्य शब्द का जो अविधेय प्रकाश तत्व अविधे का प्रकाश तत्व जो है वास्तव में शब्द में नहीं है उसका कारण कौन है शब्द के अंदर जो अर्थ की प्रकाश तत्व दिखाई दे रहा है वो किसका कारण से है वो उसका कारण है ब्रह्म हेतुत्व उच्चतः उसी हेतु तो कहा जा रहा है क्या है उसका हेतु ब्रह्मण हेतुत्व उच्चतः ब्रह्म में ही उसका हेतुत्व कथन जा रहा है उक्त किसी बात को प्रश्न पूछा ही था कने वाच मीमा यदाचवाच में से जवाब भी दिया गया था उसी एक एकदर से विस्तार किया गया तदेव तृतीय पाद में जा रहे अभी मंत्र का तदेव तदम विद्धि आवीशत् आत्मनस्थापना आमना देव मंत्र पाठ पाठ पाठ क्यों हुआ? कि तीसरे पाथ का, पाथ का क्या प्रयोजन है तो इस पाठ के प्रयोजन है ये जो ब्रह्म है ब्रह्मण आत्म ही अवस्थापनार्थे ब्रह्म को उस जीव अपने जो शिष्य के हृदय में अवस्थापित स्थापित करने के लिए ही आविश्य स्थापित करने के लिए शब्दादि का स्थापित करने के लिए या आमनाया या आमनाया आमनाय पाद का का पाठ पाठ हुआ है मंत्र चेति शिक्षा निवर्त्य स्वात्मती आमनाव्रमतःमती व्याख्या कर रहे यदि चा अनुतम वाक् प्रकाश जो शब्द का व विषय नहीं है शब्द के द्वारा प्रकाशित नहीं है किंतु शब्दों से प्रकाशित होने वाला अर्थों को भी प्रकाशित करने वाला है शब्द प्रकाश का भी प्रकाशक वही है अगर शब्द के द्वारा जो प्रकाशन हो रहा है उस प्रकाश का निमित्त वही है इस बात को ब्रह्म के अंदर अविषयत्व नम्ह का आविश्य कथन करते हुआ या मन के अंदर किसी की हो सकती है कह तो सकता है ठीक है शब्द का विषय नहीं है किंतु किसी अन्य विषय का वस्तंत्र जिग्रीक्षाया मन यार जिज्ञास वस्तंत्र के कर, रूपण ग्रहण करने की इच्छा वस्तंतर रूपेण ग्रहण करने की इच्छा ही नहीं होती है किसी को टिप्पण नंबर एक माने जिज्ञासा जिज्ञास जब ऐसी मान लो आपने कहा विदित और अविदित से दोनों से विलक्षण कोई वस्तु मान लिया जाए वही वस्तु ब्रह्म है ऐसा कोई ग्रहण करने की इच्छा करे अर्थात ऐसा जानने की कोई चेष्टा करता है जिज्ञासा करता है तो उससे भी निवृत्त करती है श्रुतिया तदेव ब्रह्म तुम विद्य नाम उसी को तुम ब्रह्म समझो ये नहीं समझना कि ऐसे कहा दिया तो अविष्य कोई विलक्षण वस्तु होगा ऐसे नहीं ग्रहण करना वस्तंत्र विदितावी विलक्षण वाच्य वाचक उभय से विलक्षण क्या पर क्या लेंगे हम वाच्य से विलक्षण है ऐसा कोई वस्तंत्र है ऐसा ग्रहण करने को इच्छा करें तब कर नहीं उसका निवृत्त कर दे नहीं नहीं भाई जो तुम्हारी आत्मा है वही ब्रह्म है स्वात्मी अवस्थापय जो स्वात्मा है उसी में ही स्थापित करता है श्रुति कत नहीं तदेव ब्रह्मि वही जो ब्रह्म है वो कौन है वो वो तुम ही हो तत्व असी विधि तदेव तम मैने तत्व असी विधि एक तरह से देश्च बोला था बीच में वो घुसा दिया ब्रह्मा ब्रह्मा तुम, तुम, ब्रह्मा। वही तुम हो निश्चित ना ब्रह्म ही हो ऐसा जानो इस प्रकार से भाषण करने जोड़ दिया इस तरह से अपनी आत्मा में स्थापित कर दिया उसको वो ब्रह्म को वस्तुंतर नहीं है वह तुम ही हो तुम्हारी आत्मा में उस ब्रह्म शब्द का प्रयोग हो रहा है तुम्हारे आप तो विषय में ही ब्रह्म शब्द का प्रयोग करके कहा जा रहा है यहाँ पर भिन्न है ऐसे कौन है वो स्वात्म अवस्था तदेव ब्रह्म तुम विधि ऐसा एक तो है उसी को भ्रम करके तुम जानो ये भी व्याख्या होती है ना पहला अर्थ क्या उसी को भ्रम करके तुम जानो एक तो ऐसे सीधे सीधे वाक्य अर्थ हुआ अब भाषाकार कहते नहीं निकाल रहे जान जानको तुम्हारी ओर ले गए कद वो आत्मा में अवस्थापित करके क्या कहना चाहते ऐसे।, वही है तुम जो है। ऐसे जानो किस प्रकार से भाषाकार इसको स्वात्म नहीं व तत्व को अवस्थापित करने के लिए मंत्र भाग आया हुआ है इस तरह से घटा रहे हैं पदभाष्य से थोड़े यहाँ जान करके भाषाकार वाक्य में विलक्षणता को लाए फिर ने तो उपास क्यों का मुख्य शब्दी भाषिका है थी। बड़ा विषय यत्नपुर उपरा दे रहे हैं उपसंहार कर रहे हैं यत्नपुर के उपसंहार का मतलब क्या है इसको समझना है थोड़ा पांच नंबर टिप्पणी में जाना पड़ेगा उपसंहार आर्था आंध के इतना ही कर दिया ये ये ऐसे क्या क्या कर दिया कर दिया कह टिप्पण कार आत्मात्म कारत तो बुद्धे स्वाभाविक क्योंकि बुद्धि की वृत्तिया आत्मा कारता को प्राप्त होती है और हो? अनात्माकारता को भी प्राप्त होती है कभी तो ये बुद्धि कहती है मैं ये शरीर हूं मैं ये पुत्र हूँ पुत्र मर गया मैं मर गया ऐसा व्यवहार कर देता है और कभी तो शुद्ध अपने आप को आत्मा की दृष्टिकोण कहता है मेरी बुद्धि है मैं मेरी है मैं बुद्धि नहीं हूँ मेरी बुद्धि खराब है मेरा मन खराब है बुद्धि खराब बुद्धि खराब उसको अच्छा अपने आप को बुद्धि मन से भिन मान रहा है तो, तो कभी तो बुद्धि कभी कभी आत्माकार वृत्ति भी बना लेती है कभी अनात्मा कर वृत्ति बना लेती है अधिकतर अनात्मा अगर वृत्ति बनाती है कभी कभी आत्मा कर देती है तो दोनों अगर कर रही ना इसलिए टिप्पण कर बुद्धे स्वाभाविक आत्म स्त्री भावेशती करके कहते भाई हे वो तुमको ससाद को शिष्य को कह रहे हैं तुम्हारा करते हुए क्या है तुम्हारे बुद्धि को स्थिर करना चाहिए। आत्माकार को त्याग दो उपेक्षा करो, दृष्टिया अनेक हेतुओं से हेतु धीरे धीरे उपेक्षा करके त्याग देनी चाहिए और बुद्धि को कोशिश करना अधिक से अधिक समय आत्माकार बना रहे यह बात के लिए कहा जा तुम ब्रह्म युति विधि तुम वो आत्मा ही है इसे तुमको आत्मा कर वृत्ति ही करनी चाहिए अनात्मा की वृत्ति नहीं करनी चाहिए नहीं इतना तब होगा? इतर बोध के लिए यत्न करने की जरूरत नहीं पड़ जाती है ना यदि अनात्म्यो बुद्धिणा अनात्मा से बुद्धि का उपसंवरण कर लिया करके तदेव आत्मन उसी ब्रह्म तत्व को आत्मापन करना करने में ही पर्यवसित यह मंत्र का पर्यवसान है निश्चित अर्थ है कि व्याष्ट है आनंद ने कहा उपसार्थ उपसंहार्थ मैंने प्रकरण को उपसंहार ऐसा अर्थ नहीं लेना मैं चान बुझे टिप्पणी बता रहा हूँ आप लोगों को कहीं आनंदिरी पढ़ लिया उपसंहार जो प्रकरण हो गया ऐसे कर दोगे नहीं नहीं बुद्धि को अनात्मा से उपसंहरण करना और आत्मा में स्थिर करना ये ही इसका अर्थ लेना प्रसिद्धि तो ये है ना में उपहार समाप्त हो गया अर्थ <laughs> लेते हैं नहीं वो अर्थ क्या नहीं है बुद्धि को अनात्मा से उपसंहार करके आत्मा में स्थिर करो ये यहाँ करता तदुक्त तो आत्मात्माकार स्वभावत अवसतम सदा चित्त सदा चित्तम आत्मकाकारतया तिरस्कृत अनात्म दृष्टि विदीत तो कहीं का शायद मेरे क्या श्लोक वार्तिक है आत्म अनात्माकार स्वभाव तो सदा चित्तम सदा ये कैसा है सदा ये कैसे करती है वो आत्म अनात्माकार से स्वभाव से रहने की आदत पड़ी हुई है उसको कभी आत्माकार कभी अनात्मा के रूप में आदत पड़ा हुआ है लेकिन करना क्या चाहिए आत्मकाकार आत्मका स्थित होनी चाहिए इसका मतलब अनात्म दृष्टि है करके अनाथ स्थित होना चाहिए यही यहां पर विधि लोड लकार के द्वारा विधान किया जा रहा है तो आत्मसंस्तंभन कृता न किंचित चिंत गीता में कहाना आत्मसंस्तृत्ता न किंचित चिंतित इसी श्रुति के आधार पर तदैव प्रमत एक व्याख्या है गीता का यह श्लोक आत्मसंस्त वाला कृपा एक जगह पर टिप्पण ने तो बड़ा कमाल किया हुआ है और जब खोलते बातों में इसलिए तो इसको गोल्डन पुरस्कार मिला था ना स्वर्ण पदक मिला है इसको इस टिप्पण को हाँ इस को जब राष्ट्रीय स्तर पर चिंतन हुआ बड़े बड़े विद्वानों के पास गया ग्रंथ जो पढ़ा तो इसको सरकार के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भेज दिया जो राष्ट्रीय समिति बनी हुई है संस्कृत के विद्वानों को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है तो इस पर उन्होंने जबकि विश्व देवान गिर जी तो भ्रमलीन हो चुके थे तद उत्तर काल मरणोत्तर उपरांत के राष्ट्रपति पुरस्कार इसको मिला और एक बहुत बड़ा सोने का हाड़ में सब लिख करके उनके टिप्पणी के बारे में विद्वानों ने बनाया तो संस्कृतों को सबलग करके मंडलेश्वर जी गए इसको स्वीकार करने में सम्मानित हुआ था ने क्या विलक्षण और उन्होंने कर दिया है जगह जगह वार्तिकों को जोड़ दिया जहां बहुत ही जरूरी है जो वार्तिक जहां मुख्योल रहा है क्रोध पत्र अलग बना करके अलग आप देखेंगे फूल कच्ची बना करके प्रिंट किया हुआ है करोड़ पत्र बोलते हैं उसको श्लोक वार्तिकों को तथा बहुत महत्वपूर्ण बातों को श्लोक वार्तिक दिया उस पर फिर व्याख्या किया किया वार्तिकी टीका और बड़ा विस्तर से समझाया है बहुत सुंदर ढंग से कई जगह तो पूरा पन्ना ही वही वो ही है श्लोक आर्थिक काम इतनी मेहनत तो उन्होंने जबरदस्त सुंदर किया है और गोविंद जी महाराज जिसे पढ़े थे तो इसलिए इसका नाम रखा गोविंद प्रसाद जी की टिप्पणा बहुत ही विलक्षण तो इस तरह से उपसम भारती हो गया कार तो उपस भारती कर दिया गया उपसमार्थी कार तो होता अनात्मा से उपसमरण यह स्पष्ट हो अतिरिक्त ब्रह्मों अदृत स्वरूपे वैद्य समवाद विभाजते अब और स्पष्ट करते उपास्य प्रतिषेदाच उपासते चतुर्थ जो चीज आया हुआ है वह उपास को ब्रह्म दृष्टि से कथा ग्रहण करने को चाहे तो उसका भी प्रतिद कर दिया सर्वोत्कृष्ट उपास्य कौन है संसार में हिरण्यगर्भ है सबसे टॉप पोस्ट का है ना हिरण्यगर्भ, सगुण साकार सूक्ष्म हिरण्यगर्भ गर्भ साकार स्थूल विराट है ना उससे भी ज्यादा और आगे बढ़ो तो माया वचिन चेतन ईश्वर है ईश्वर कह सकते हो उपास्य जिसे क्या होगा आ ईश्वर की उपाधिता माया को प्रकृति ले जिसको कहते सूत्रकार फल प्राप्त होता है तार फल प्राप्ति सबसे उत्कृष्ट प्राप्ति मान जाएगी जिसमें जड़ भाव में स्थित रहता है लेकिन चेतन व्यवस्थित होने का सर्वोत्ष्ट फल तो हृण गर्भ ही और कोई है नहीं जिसमें वह ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति दोनों ही सक्रिय विद्यमान विद्यमान रहते हैं अतः गर्भ को प्रकृति हो चाहे उससे उत्कृष्ट को फल है नहीं अत उस फल की प्राप्ति की उपासना जिससे हम करते हैं उपासना तो तत्व ईश्वर है अथवा हृण्य वो ईश्वर हृण को भी निषेध कर दिया सकल उपासन को निदम यदि यदि उपासना। जिस चीज को तुम शब्द से ग्रहण करते हो, मन-बुद्धिहंकार-चित्त-संसार पूरा आ ब्रह्म लोक पर्यत ऐसा है इधंतया गृहित स्व-आत्मा से भिन्न किंच मत जानो पदभाष्य में भाष्यकार ने लिया था और टिप्पण कार ने इसी को लेकर सर्विंकर भ्रम को उपासना पर एक मुख्य हो लेना और वहां पर सर्वम कवि भ्रम हो नहीं सकता ये कथाए थे इसलिए पदभाष्य में वो पक्ष लिया है लेकिन बाकी भाषण में उपास्य मेद कर रहे हैं कर कर उपास्यों का रहे हैं उपासना ही लिया और ग्रहण करना यत किंचित तद् न ऐसे छह पर भी तीन नंबर टिप्पण है माताव इतरबोधायनो ब्रह्म बोधाय तुपासन ये नह निर्दित कह सकता है माता के समान माता क्या करती है अरे वहां मत देखो वो मत देखो इसको देखो इसको समझो ऐसे करके कर करके से व्यावर्तन कर किसी एक विशेष का बोध कराने के लिए प्रयास करती है उसी प्रकार से ये भी हो सकता है ये सब नहीं है तब किसी और को विशेष वस्तु को दिखाना है प्रमुख करके ऐसा कोई संभावना दिमाग में शंका आता है नहीं, नहीं। जब इधम वगैरह को निषेध कर दिया इधम से बिन कोई अनिदम वस्तु हो उसका नाम ब्रह्म है ऐसा ग्रहण कोई करना अच्छा है उसको भी निषेध करना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं कोई कहे ऐसे उपासना ब्रह्म का बोध के लिए भी कोई उपासना की अपेक्षा है यत्न करना चाहिए ऐसे भी कोई कहे नई नहीं, नहीं ब्रह्म को जानने के लिए कोई उपासना की जरूरत नहीं है जरूरत किस लिए है उपासनादि का करने शुद्ध करने। क्यों आगे करे देखो शुद्ध यह स्वाभाविक चित्ता है तो जो आपका चैतन्य स्वरूप अनुभव होता है वही ब्रह्म है इसलिए उसके लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है बल्कि सारा प्रयत्न इसीलिए इंद्रियों के प्रयत्न को खत्म करने के लिए इंद्रियों का जो इंद्रिया है इंद्रिया से इंद्रिय अर्थ है ना ये जो प्रयत्न चल रहा है उस प्रयत्न को समाप्त करना उस प्रयत्न में जो कर्तृत्व और भोक्तृत्व उसको समाप्त करना ही उसको समाप्त करना तो समाप्त कोई कर नहीं सकता प्रकृति में आंकी भूतान कर चुके हैं उसको तो कोई निपटा नहीं सकता है लेकिन उसमें मिथ्यात्व बुद्धि निश्चय हो जाए वही अप्रय रूपता को प्राप्त करना है उसे कर्तव्य भोक्तृत्व के संबंध के कारण से हमारे अंदर क्या है इंद्रिया प्रवृत्त हो रहे है ऐसा भान होता है जब करतृत्व खत्म कर दो तो सारा वह प्रवार होते ही रहे क्या फर्क पड़ता है जैसे सिनेमा के एक्टर तो मर्डर कर रहा है हुँ? मर्डर करता है कि नहीं जबरदस्त ऐसे एक्टिंग कर दिखाते हैं जबरदस्त देखने से लगता है क्या कमाल है नहीं माल तो मर्डर कर दिया ऐसा लगता है लेकिन वहां कर देते हैं भोक्तृत उसको जेल नहीं भेजा जाता है हाँ बल्कि उसका माला पहना स्वागत करते हैं बढ़िया एक्टिंग एक्टिंग किया मर्डर के तुमने सम्मान करते द्रौपदी का चीरहरण किया दुशासन ने वह तो एक्टिंग किया और उसको पुरस्कार मिल गया देखो चीरहरण करने का <laughs> क्या है कारण क्या है वास्तव में चिर हरण नहीं किया उस में उसकी अपने साक्षात कर्तृभक्त नहीं था उसे मालूम था मैं एक्टिंग कर रहा हूं सारे जीवन की एक एक्टिंग जैसा हो जाए सारा क्रियाकला बैठना खाना पीना घूमना करना सब जैसे सिनेमा में देखते हो वैसे जीवन में हो जाए जीवन को दृष्टि से देखना मैंने कर्तृत्व तो को त्याग देना वास्तविक कर्तभुक्त को खत्म करके आरोपित झूठी कर्तृभत्व को लेकर व्यवहार करता है संज्ञा भी झूठी होती है वहां सिनेमा में वह संज्ञा झूठी है विवाह झूठी है वहां बच्चा कच्चा सब झूठा है उससे भी कुछ पक्ष निभाते चेष्टा करता है वैसे संसार का भी हार है इसलिए कहते हैं यहां पर जो है सर्वेंद्र प्रयत्न प्रमे स्वावचितकार असैव ब्रम के भाव है इस प्रकार से चौथे मंत्र का विचार पूरा हो गया अब इकट्ठे पांच से आठ तक सारे कोई खट्टे लेंगे भाष्यकार को अलग अलग कुछ करने की जरूरत है नहीं मनासा इत्यादि समानमसा मना मनुते इत्यादि समान मनसा मन मने मतम मन मतमित यन मनसा मनुदेना मनो मतम और मनो मतम मनोमतमती मनो इत्यादि समानम ये न ब्रह्म मनोपी विषयीकृत नित्य विज्ञान स्वरूपेणाता जिस ब्रह्म के द्वारा मन को भी विषय कर लिया गया है इसमें मन अब ब्रह्म को विषय नहीं कर सकता मन ब्रह्म को विषय नहीं कर सकता क्योंकि ब्रह्म ने मन को भी विषय कर लिया मन को भी प्रकाशित कर दिया मन भी विषय हो गया जिसका वह किसका विषय हो वह किसी का विषय नहीं हो सकता जैसे किसी को धनाधिक्र स्वाधीन कर लिया वह आपका मालिक है नहीं हो सकता करता है, हमेशा तैयार खड़ा रहता है मांगा पैसा दे दिया उसको दस बीस हजार रुपये जो मांगा उसको उसके बाद इधर आओ बोलेगा तो भी आ जाएगी इधर आइए बोलने की जरूरत नहीं डांड के भी बोलोगे दौड़े दौड़े हाथ हाथ बोलिए क्या बात है? जो आदेश है ना पैसे से खर्च रखा आपने उसको वस्कर अपना विषय बना लिया जब आपका भोग का विषय वो बन गया है वो आपके अधीन हो गया अब आप उसका भोग का विषय नहीं हो सकता इसी प्रकार में होता है ब्रह्म ने मन को विषय कर लिया अतः मन ब्रह्म को विषय नहीं कर सकता ये न ब्रह्म मनोभ विषय करता नित्य विज्ञा कैसे कर रहा है मन को विषय कैसे बना लिया उसने है? ब्रह्म ने कौन सा इंद्रिया साधन से मन को देख लिया कोई साधन की जरूरत ही ब्रह्म को किसी चीज को देखने के लिए कर्ण से नहीं देखा मन को विषय बनाने के लिए ब्रह्म ने किसी साधन को इस्तेमाल नहीं किया किंतु कैसे कर लिया नित्य विज्ञान स्वरूप अब नित्य विज्ञान प्रकाश स्वरूप के द्वारा उस मन को प्रकाश सर्व करणानाम कहने का तात्पर्य क्या है सर्व करणानाम घनेपरक सकल ज्ञानेंग चाह बहिर्जांद्रिय चाहे अंतर्जांद्रिय सकल ज्ञानेंग अवय कर्मेन्यालिंगे प्राणकोल का सव्यापारा स विषया नित्य विज्ञानस्वूपभाषत ये अवभाष्लोकाव्यापारा ये सारे इंद्रिया अपने अपने व्यापार और अपने अपने विषय सहित नित्य विज्ञान स्वरूप के द्वारा अवभाष प्रकाशित हो जाने के कारण से ये जिस ब्रह्म के होते उस ब्रह्म को वे कोई भी इंद्रिया विषय नहीं कर सकती है यही इन समस्त श्लोकों का तात्पर्य कते कैसे पता चला भाई इस विषय में समर्थक स्मृति भी दे रहे हैं में कोई प्रमाण नहीं है स्मृति दे रहे हैं यहां पर प्रमाण नहीं समझना इसलिए इसको समर्थन में ऐसी भाषा कहा प्रयोग हुआ है सबका प्रकाशन यह आत्मा करता है करके? गीता में कहा गया है तेरहवा अध्याय तैतीसवा श्लोक क्षेत्रं क्षेत्री तथा तो कृष्णम प्रकाश ये भारत ये, ये जो क्षेत्री है क्षेत्री है वो क्षेत्रीय नाम कोई टाइटल वाला आदमी को नहीं पकड़ना हाँ। खत्री भी होते हैं क्षेत्री भी होते टाइटल उत्तर भारत आदमी का बहुत प्रसिद्ध है क्षेत्री टेटल वाला हरिद्वार में तो नहीं क्षेत्री आदमी नहीं लेना क्षेत्र में क्षेत्र क्षेत्री आत्मा ब्रह्म ये जो ब्रह्म आत्मा क्षेत्री क्षेत्र क्षेत्र क्या चीज है शरीर इदम शरीरम कौन ते क्षेत्र मित्य विधीय शरीर ही खेती है इस खेती का मालिक आत्मा है और आत्मा भी मालिक क्या करता है एक खेती खो और खेती का संबंधी संपूर्ण चीज को सारी तत्सबंध जितनी भी है सबको प्रकाश यती स्मृत और ऐसी और श्रुति भी इसी बात को सीधे शब्दों में बोलता है क्यों ये सब बोल ला रहे हैं मा भाषकार क्योंकि यहाँ शब्दावली स्पष्ट नहीं है ये ना ये क्षेत्र न श्रोती न श्रोत में श्रोताओ प्रमुख है क्वा निर्देश हो रहा है सर्वा भा, सर्वाभाष तत्व और वहां शब्द है कृष्णम क्षेत्रम च प्रकाश शब्दी मुंडक में देखो तस्वर में सर्वम ये तो शक्त शब्दावली है स्पष्ट शब्दा है वह शब्दावली इसे जान करके स्पष्ट शब्दों के हुआ, उन श्रुतियों को इस अर्थ का समर्थन में भाषाकर उद्धारण कर छर् बने मुंड को उपनिषद दो दो दस टूट उठा इस प्रकार से ज्ञान शक्ति ही नहीं बल्कि कर्म शक्ति क्रिया शक्ति के भी समर्थन देने वाला प्रकाशन देने वाला क्रिया के सामर्थ्य प्रदान करने वाला बल प्रदान करने वाला बल प्राण ने जातु है प्राण कर प्राण प्राणी ये नाण प्रणिय दे तदेव ब्रह्मतम विधि नई तमेदय यह इस खंड का अंतिम मंत्र के द्वारा क्रिया शक्ति को भी बता दिया अतिरिक्तम महाविते प्रायः सकल करणों के करण भाषित होते हैं जिससे उसको भ्रम करके तुम जानो उस अतिरिक्त ज्ञान के लिए यत्न भी करना है यत्न कहीं कर देना यत्न को भ्रम करोगे ही तभी जाकर के इंद्रियों के प्रकाशक का हम स्वरूप का अनुभव कर पाएंगे जब तक तो इंद्रियों के प्रयत्न के अधीन होकर प्रयत्नवान आप बने रहोगे इंद्रियों के पीछे पीछे भागते रहोगे तो इंद्रिय प्रकाशको नहीं चलेगा इंद्रिय का प्रकाशक पता नहीं चलेगा तो प्रकाशक तक पहुंचना है तो इंद्रियों के द्वारा ढूंढने का प्रयत्न करना छोड़ना पड़ेगा इसलिए कहते हैं आंद्रिया पर भी देव दोबारा आधार पर पर ऐसा करे तो तो अतिरिक्त ज्ञान यत्नो न कर्तव्य के लिए उस अतिरिक्त कोई करना पड़े अतिरिक्त पुस्तकों का ज्ञान करने के लिए प्रयत्न करने कोई जरूरत नहीं है यत्नो भ्रम एवं लक्ष्य थे विधि इतनी अतिरिक्त माँ स्विन्न किसी चीज को जानने के कोई प्रयास ही नहीं करना ब्रह्म क्या है ये जानने के लिए स्वाभिन्न में ढूंढते फिर तो कहीं नहीं मिलने वाला स्वयं एकाग्र हो जाओ स्व समाहित हो जाओ तो हो सकता है यह अनुभूति नहीं तो नहीं हो सकता कश्चित दीघा आवृत चक्षो, अमृतत्व कठो परिषद ने जो कहा है आवृत चक्ष होने के लिए यहां संकेत कर दिया इस प्रकार से प्रथम खंड का वाक्य भाष्य पूरा हो जाता है नीचे टिप्पणी कर इतना ही कर देखो अतिरिक्त मा विधि नवि वक्तुम अशक्यवाद अतिरिक्त मा विधि लक्षण सिर्फ ब्रह्म को जानो ऐसा तो कह नहीं सकते तो जाने ला चीज ही नहीं है कैसे जानूंगा किससे जानूंगा प्रश्न उठेगा इसे अतिरिक्त को ब्रम करके मत जान, ये लक्षणा करनी पड़ती है महाविधि ऐसा करना पड़ेगा ब्रह्म विधि मने अतिरिक्त महाविधि ऐसा लक्षणा करनी पड़ती है ये इसका तात्पर्य जैसे आपके ब्रह्मसूत्र में किया गया है ब्रह्मसूत्र में क्या कहा एक सूत्र बनाया वीत राग जन्म दर्शनार्थ एक वीतराग जन्म दर्शनार्थ वीतरागो दर्शनार। वीत का जन्म होता जिनके राग नष्ट हो चुके हैं सांसारिक पदार्थों के प्रति उनका जन्म देखने को नहीं मिलता ऐसा सूत्र है अब उसका अर्थ क्या करते हैं आप शराग जन्म दर्शना आदि है ना शर्राग जन्म दर्शना तर्क जब राग सही तो उनका जन्म होता हो देखने को मिलता है संसार में ऐसा बताओ ठीक विकृत कर दिया ना अर्थ को तद अभाव कर दिया उसी प्रकार यहाँ पर भी तदय् तम तम विधि करके तात्पर्य है? तद अतिरिक्त ब्रह्मिधि भाव से ज्ञा निका ये आप दृठी खंड आरंभ होता है वाक्य भाष्य मन से सुवेदे प्रतीक है इसी खंड की व्याख्या आरंभ करने के लिए भाष्यकार एक सूत्र वाक्य प्रयोग कर रहे हैं सत्र महासूत्र है शिष्य बुद्धि विचालना गृहित स्थिर स्थिरता यही शिष्य बुद्धि विचालना गृहित स्थिरता यही यहां पर साफ कर रहे हैं अमगिरी स्थूरा स्थाना निगढ़ है ना, ना खूटी गाड़ना किस न्याय के आधार पर यहां पर गड़े हुए को फिर हिलाना कि ठीक से गढ़ा के नहीं गढ़ा गया ये तो उसको कहते हैं सुनाने का अन्याय ग्रहण किया है पहले तो सामान्य रूप कथन कर दिया उसको और बढ़िया ढंग से कथन स्थापित कर दिया बुद्धि कि का स्थिरता लाने के लिए परीक्षा ली जाती है देखी जाए कितना पक्का है बाछेड़ा कि कहीं कोई और कच्चा रह गया मामला कुछ है नहीं जैसे कुश्ती में क्या होता है गुरु क्या करता है कुश्ती का गुरु अन्य चेड़ों से दंगल कराता है पहले ऐसा ना हो कि हम सोचेंगे सब कुछ दावे सीख लिया इसने और सीधा मैदान उतार देंगे कहीं और हार जाएंगे तो क्या कहेंगे हमु गुरु का चेड़ा हार गया हमारी बदनामी हो जाएगी इसलिए गुरु क्या करता है वो वहां नहीं बेचता है सीधा दंगल मैदान में पहले अपनी अन्य के साथ लड़ाता है लड़ा के देख ले सब छेड़ों को परास्त कर दिया फिर अपने भी उसको परास्त करने की कोशिश करती चल हमसे भी लड़ते देखते हैं परास्त एक दाव तो परमस रखता है ना वो सारा उसको पूरा छोड़ देता पहले प्राप्त करने के लिए जब देखता है गुरु मेरे को प्राप्त कर ही दे रहा है तब वो अंतिम दाव इस तुम्हारा उसको दबा देता है तब कहते चला गुड बॉय तुम पास हो गए तुमने जितने दाव सिखाया तुम सारे इस्तेमाल करके मेरे को प्राप्त करने कोशिश की एक दाव जो मैं तेरे को नहीं सीखा तो उससे मैंने तुमको दबाया इससे मतलब तो तो तुम संसार को जीत सकता है तब उसको छोड़ता है कॉम्पिटिशन में इसी और चेड़े को घर जाने से पहले क्या संन्यास में जाने से पहले देखना पड़ेगा ये जो प्रमुख ज्ञान हमने दिया ठीक खोपड़ी में ठिकाए की नहीं ठिकाए नहीं तो जाएगा वहां पर उल्टा प्रमुख ज्ञान तो प्रवचन देते कम जिंदगी बर्बाद कर लेगा तो क्या होगा गड़बड़ हो जाएगा न व ना हो इसे गृहित की स्था के लिए परीक्षा लेता है विचारना करता है शिष्य की बुद्धि को गुरु ने आचार व्याख्या करते देखिए सूत्र का पूर्वाध को पहले शिष्य बुद्धि विचालना की विदिताविदाभ्या बुद्धि शिष्य से स्वात्में तदेव तदवे व्रोतमित स्वाराज्य विशिच्य उपास्पतिषेधेन अथ अस्य बुद्धि विचाती यदि तथा अल्पमेव मंदे सुवेद अहम ब्रह्मेदी तथा अल्पमें ब्रह्म गुरत बा संक्षेप विदिताविदाभ्या कार्य और कारण भाव आत्मिक संसार से हटा दिया बुद्धि को कार्य कारणात्मक जगत को भ्रम करके कहीं भी तुम बुद्धि में नहीं रखना कार्य भीत्मक जगत से अलग कर दिया पहले बुद्धि को फिर उस शिष्य को स्वात्मा अवस्था किया शिष्य को अपनी आत्मा में स्थापित कर दिया और अगर वो जो तुम्हारी आत्मा है जो कार्य कार जगत से भिन्न है वही ब्रह्म है करके कर स्वात्म स्थाप्य तदेव ब्रह्म तदेव ब्रह्मा ब्रह्मी इस प्रकार से स्वराज्य अभिषिक्त उसको स्वस्वरूप में अपेक्षिक करते पूर्ण स्वातंत्रता रूपा स्वराज्य का तात्पर्य क्या होता है तो साफ कहते हैं स्वराज्य का तात्पर्य एक नंबर निरंकुश स्वातंत्रिया होता क्योंकि तो जब तक आप किसी उपाधि से उपहित है उस उपाधि से आप परिच्छिन्न हो जाएंगे जहां परिच्छेद है तो परिच्छेद अधीन होने के नाते स्वतंत्रता आपकी संकुचित हो जाती है और परिच्छेद रहित हो गए तो पूर्ण स्वतंत्रता इसलिए अंग्रेजी में परिच्छेद को क्या कहते हैं? लिमिटिंग एडजेंट है ना पर लिमिटिंग के यू आर नॉन लिमिटेड आप तो अनलिमिटेड क्या कर दिया गुरु ने उसको सारे उपाधियों से परे उठा करके कहा ले गया कहते हैं उसके स्वराज्य में अभिषेक कर दिया इसे ग्रंथ ले दिया स्वराज्य सिद्धि मोक्ष प्राप्ति का दूसरा नाम स्वराज्य सिद्धि जिसको कैवल्य सिद्धि कहते हैं उसी का दूसरा नाम स्वराज्य सिद्धि उस स्वराज्य में अभिषिक्त कर दिया राज्य में उसको राजा बना दिया ऐसा अर्थ नहीं करने का है स्वस्थ राज्य में स्वराज्य स्वराज्य सम्राट रूप अभिषिक्त गुरुणा ऐसा अर्थ नहीं है इसे स्वराज्य का क्या है निरंकु स्वातंत्र पूर्ण आनंद स्वरूप उसमें उसको अभिषेक करके उपास प्रति देना और तक भिन्न किंच कोई कल्पना भी करे उसका भी निषेध कर दिया अतः उसके अस्य बुद्धिम विचारे हिसाब करने के बाद अब उस चेड़े का को बुद्धि को विचलित करके देखते हैं यदि मन्ने से सुवेद ही तुम जान रहे हो कि मैंने सम्यक जान लिया है सम्यक जानने का मतलब हम ब्रह्म यदि मैं ब्रह्म ऐसे यदि तुम जाना है यदि पम तक अल्पमे ब्रह्मण रूपों में फिर तो इससे इस निश्चय होता है कि तुमने इस ब्रह्म का असली स्वरूप को जाना ही नहीं केवल आध्यात्मिक उपाधि से विशिष्ट को जाना एक उपाधि उपाध हो यद आत्मा अस्थि तद ब्रह्म शिष्य को गुरु बोल रहे तुम ब्रह्म तुम करके क्या हो शिष्य ने क्या समझा वो गुरु है उसे मैं हूं इस उपाधियों में रहने वाला जो मैं वो मैं ब्रह्म बस मान एक उपाधि में रहने वाला आत्मा को ब्रह्म पकड़ लिया है तुमने तो फिर गलत समझा है तुमने ब्रह्म समझा ही नहीं और कहा इंद्रियों का भी प्रकाश क्या है ऐसे समझ सुन करके अथ देवेश्वी इंद्रियों के जो अभिमानी देवता लो उन देवताओं का भी आत्मा का प्रकाशन वही भ्रम में ऐसे देवताओं में भी जो आत्मा है उसको भ्रम करके हो उपाधियों में ही तो जाना उपाधियों में विशिष्ट आत्माओं को ही भ्रम करके तुम यदि जान रहे हो तुम तो अभी भी ठीक से नहीं जान रहे हो इसे कहते हैं ननो पुनर्विज्ञान नूनम निश्चित मन आचार्य ब्रम अनुरूप तुम जानते हो तो क्या जानते निश्चित रूपेण रूपाधि में रहने वाला जो आत्मा है वही मैं ब्रह्म हूँ ऐसे भी तुम जानते हो तो ऐसा आचार्य का कहने का इति आचार्य मन्यते आचार्य ऐसे मान रहा है कि चेड़ा ने गलत सोच रखा है गलत निश्चय कर लिया है हो सकता है गलत निश्चय कर लिया हो ऐसे आचार्य का सोचना इसीलिए आचार्य जान करके टटोल के देखना चाहते हैं कि इसकी समझ कहां तक सही है, जिस साल भर स्कूल में क्या करते हैं मास्टर लोग टीचर लोग पढ़ाते हैं। पढ़ाने के बाद परीक्षा लेते लेंगे तो पता क्या चलेगा सीधा देगा अगले क्लास में डालो अगले क्लास में डालो कुछ है नहीं घोपड़ी में और जैसे में जाएगा बोर्ड की परीक्षा होगी वहां तो बोर्ड एग्जामिनेशन कोई और करक्शन करेगा तो इसीलिए कक्षा अच्छा में धांधली कर देते तो फेल हो जाता बच्चा तो वही स्ट्रिक्ट हो जाए ग्रेस मार्क्स ने सारे काम गड़बड़ कर दिया हमारे शिक्षा पद्धति को हम लोगों की गुरु परंपरा आचार्य परंपराओं में जो गुरुकुलों में ग्रेस मार्क्स नहीं था वेरी टफ आचार्य लोग आजकल ग्रेस मार्क्स जो है तो सब गड़बड़ान वो सत्रह तो कर दो बीस इक्कीस पचास हो गए पास हो के सौ में से तो पांच ग्रेस दे दो पैंतीस करके पास कर दो धक्का मारो कहा धक्का मारो न देखो यहाँ ऐसा नहीं चलेगा गुरु कहते हैं नो ग्रेस मार्क्स हम तुम्हारी पूरी बुद्धि खेच करके देखेंगे तुम कितना समझाए चीज समझाए कि नहीं सम्झा?